आज तो मुझे आप लोगों से विरोध के बारे में कुछ भी नहीं करने का नहीं है ये मैं हमारी धन्य घड़ी मानता हूँ एक भाई तो है तो वो तो हमारे मित्र बन गए हैं बड़ी सभ्यता से वो कह देते हैं कि मेरा बेबु तो है एक ना कहकर बुखाम से जाते हैं तो उसको तो हमें विरोध में मानता ही नहीं ऐसा विरोध सब करें तो उसमें कोई हम खोते नहीं है और पीछे वो विरोध करते हुए प्रार्थना में तो हिमक में रहते हैं वो तो उनकी जबान से मैंने सुना तो वो तो अच्छा है अभी आपने ये भजन तो सुन लिया वो हरिजन बालक का भजन है उसका कंठ मधुर है वो तो आपने देख लिया रामधूम भी अच्छी तरह से चलाई ये मेरा एक ही अनुभव ऐसा नहीं है क्योंकि तो मैं तो हरिजनों के बीच में रहता सारे हिंदुस्तान में जो मैंने बहुत काफी यात्रा की है तो हरिजनों के संपर्क में तो सारे हिंदुस्तान में आया हूँ तो मैंने देखा कि अगर हम न समझें ना कोई हमको परिचय दे किसी हरिजन है तो किसी तरह हम पहचाने नहीं सकते जो गुण दूसरे इंसानों में भरे वो सब उनमें है दुर्गुण भी है तो सिवाय दुर्गुण के तो कोई इंसान दिखने में नहीं आता है तो सर्गुण दुर्गुण वो सब उनमें भरे लेकिन एक विशेषता तो है वो मुझको कहना चाहिए कि वो जब उनको थोड़ा सा भी भी संगीत देते हैं हैं। तो तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे जो सीटें उससे, बात तो है कि कि दूसरी चीजों में भी क्यों वो तो उनको तो हम गिरा दिए हैं गिरा कर रखे हैं तो कोई मिल के साथ मोहब्बत से बात करते हैं मोहब्बत से उनको सिखाना भी चाहते हैं तो पीछे वो ध्यान रख के मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं दूसरे धन के लड़के चले जाएं, तो उनको क्या पड़ी है गुमान पड़ा है कि हमारे माँ बाप को तो पैसे रखते हैं तो छूट जाते है। हैं ये भूल नहीं सकते क्योंकि गरीब पड़े हैं और वो हमेशा उनको तो अछूत माने है ना कि तो बस चाहो भाग जाओ हमारे रेजिट नहीं बेच सकते तो अभी जब उनको हम बैठाते हमारे उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं तो उनका जाता है, हमारे करना चाहिए सब ऐसे वो भी नहीं है वो ऐसे दंपति हरिजन लोग रहती है ऐसे दूसरे भी पड़े तो हरिजन अकेले थोड़े हैं इतना मतलब है की इतना उनको गिराने की हिंदू धर्म में कुछ वर्ष कोशिश होती है तो भी वो एक तो धर्मों पर कायम रहते हैं और पीछे दूसरे लोग में जो गुण दोष रहते हैं उसी ज्यादा वो नहीं बताते हैं और उस ज्यादा बताते हैं तो मैंने आपको बता दिया तो वो मुझको कहना चाहिए था अभी दूसरी बात भी है तो मैंने यहाँ जिस डाले मुझको बता चला पंडरपुर का नाम तो सब तो आप नहीं जानते पंडरपुर तो एक बहुत ही बड़ा महाराष्ट्र में यात्रा का स्थान है और जैसे पंडरपुर में है, जो मूर्तियाँ हैं उसके लिए भी इतनी दंडकथा भरी है कि वो सब मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूं तो वो एक बड़ा भारी अवसर पहले तो इतनी बात थी कि सानी गुरु जी तो वो तो बक् तो वो खुलता नहीं था तो वो जाकर पंडरपुर में बेस गए वो पंडरपुर में लेते नहीं है और वहां उन्होंने कोशिश की उनको कहा ट्रस्टी उनको सब चीज खुल जाता है या क्यों ना खुलें नहीं खुलता था तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा उपवास होने वाला है तो उन्होंने उपवास शुरू किया तो ऐसा भक्त पुरुष उसको कैसे मरने दे तो सबके दिल में पीछे कुछ ज्ञान आया रेम आई तभी तो उनको मरने को नहीं क्या करें अके खोलें पैसे उसमें काफी करना पड़ता है बिजली भी तो कर माली वहां पहुंच गए उन्होंने एक निकाला और पीछे ऐसा अच्छा ही है तो भले मैं छोड़ देता हूँ छोड़ देता हूँ पीछे तो तो मेरा काका तो चलने वाला है इस शरस से उन्होंने वो छोड़ दिया तो अब भी मुझको हट आया तार आया वो तो वो खुल गया कुछ जो बिजली करना था वो बिजली बना लिया तो पीछे खोल दिया और सब ने राजीव खोला और हजारों की तादाद में लोग भी चले गए किसी का विरोध नहीं रहा तो के है, तो क्या मत हो मत तरह से है तो का इतना बड़ा भारी और जिस बारे में इतनी मेहनत भी करनी पड़ी आखिर में वो मंदिर भी खुला इसी तरह से अगर जितनी जातिया हमने हरिजनों पर की है उस सब की सब सारी हिंदुस्तान में निकल जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत उनसे जाता है उनसे जाते हुए भी आज तो हम गिर गए हैं क्योंकि हमारे में वही मनुष्य पैदा हो गया है लेकिन ऐसी उम्मीद करें कि वो कोई हमेशा लेने वाला थोड़ा है हम हमेशा के लिए दीवाना नहीं रहेंगे तो हम अच्छी तरह से रह सकेंगे ऐसी कोई उम्मीद तो करके मैं तो बैठा हूँ बाकी तो भगवान जानते हैं लेकिन जब कहा तो अभी मेरे पास जो दो चार प्रश्न आ गए हैं तो वो अलग अलग खटों में पड़े हैं तो मैंने इकट्ठा करवा लिया और कृष्ण जी को कहा कि ये मेरे लिए लिख ला लो तो उस पर मैं कुछ आज तो कह लूंगा तो पहला प्रश्न तो एक, एक मुसलमान भाई लिखते हैं तो हम तो ऐसे बन जाते हैं ना वो गोमांश के बारे में तो कल ही आपको कह लिया कि हम गोमांश के बारे में किसी को मजबूर नहीं कर सकते उनसे विनय करें वो समझा दें समझा कर वो समझ जाएं तब तो विषय उन्होंने अपनी इच्छा से हमारे प्रति मोहब्बत के कारण इसमें कोई गुनाह नहीं करते हैं लेकिन अच्छा ही करते तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं मालूम तो ऐसे भी पड़े हैं ना कि तो उनको कहा तुम्हारा तो मांस नहीं खाना मच्छी नहीं खाना चाहिए अभी सब हिंदू खाते हैं मांस खाते हैं मच्छी खाते हैं थोड़े लोग ऐसे बड़े हैं की जो धर्म समझ मांस मच्छी कोई मांसाहार ही नहीं करते हैं ऐसे तो बहुत है ही नहीं तो जो इतने हैं जो मांसाहार भी नहीं करते हैं वो सब हिंदू को कहीं मजबूर करें उनको कि छोड़ो नहीं छोड़ो तो मर जाओगे और नहीं नहीं है तो तुम तो तो मरे हिंदुस्तान में छा ऐसा तो हो नहीं सकता जो तो विषय मुसलमान ने क्या गुना किया है तो यह तो मैं तो कह देना चाहता हूँ की ऐसे कोई पागल हिंदू भी पड़े हैं की कि जो किसी को मजबूर करना चाहते हैं मुसलमानों को तो, तो मैं कहूंगा कि अच्छा ही उसे बस जाना चाहिए अभी दूसरा एक है वो अभी मुसलमान वो तो एक हिंदू लिखते हैं ठीक है उनको तो सब हिंदू तो कोई वही मनुष्य से नहीं भरे से भी नहीं भरे तो कहते हैं कि तुम बात तो करते हैं कि मुसलमानों को अपने घर छोड़ नहीं हो जाए मर जाए तो मर से ऐसी सुनाते हैं, ज्ञान से तो सबको ज्ञान नहीं मिल जाता है। एक तरफ तुम्हारी चलती रहे और दूसरी तरफ से उनको वहां तक परेशान किया जाए कि वो वहां दे नहीं सके जाकर उनके घर पर बैठे और कहें कहीं से भागते हैं कहीं भागते नहीं है तो हम तुम मार डालेंगे इस तरह से करें अच्छा वो नहीं तो मुसलमान जिस मोले में रहते हैं वहां से बाहर जाए तो कट जाए और बाहर जाए अपने मोहल्ले में बेचारे तो तो कारीगर मजदूर रहते हैं तो अगर कारीगर कटे माना के के वो झुलाहा है और उसने कपड़े को बुना और पीछे वो हिंदू कहें कि हम तो नहीं लेंगे क्योंकि मुसलमान ने बनाया है और अगर वो बेचने की कोशिश करे कोई लेने की कि जुरट करे तो उसको कहें तुमको काट डाले तो उसको दिया उसका तो कोई नहीं हो जाता है या जा तो वो कहीं मजदूरी करने के लिए जाता है तो कहीं कहीं मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकते तुम्हारे मुद्दे में रहो तो वो कैसे रह सकता है और ये तो गुलामी से भी बदतर चीज हो गई कि अपनी जो एक मोहल्ला है छोटा सा बड़ा हो वहाँ से बाहर जाने नहीं सकते है तो अपना गुजारा कैसे करें हाँ झनिक लोग रहे उसके लिए तो कुछ तो वो कहा मोहला में रहने वाले थी? आज जो मोहल्ला में भरे हैं, वो तो ऐसे मुसलमान ही हो सकते हैं तो उन पर इतनी जातिया जाए और पिछले नहीं जैसा आदमी कहे कि मर जाओ तो वो मैं कबूल करूंगा तो वो निकमी सी बात हो जाती है ऐसी बात बहुत घटनाएं चल रही है अगर हम गुमान तो करते हैं कभी दिल्ली में तो ठीक है थोड़ा सा ही लेकिन वो तो थोड़ा सा है वो भी हमको चूबना चाहिए और इस तरह से होना नहीं चाहिए तो मुझको तो बार बार सुनाना होगा बार बार आपको कहना भी होगा कि ऐसी चीजें हिंदुस्तान में दिल्ली में आज बन रही है तो किस मुँह से हम कह सकते हैं को रहें और न कहें कि न रहे तो इससे ऐसा ही हो जाता है की जितने मुसलमान है वो हिंदु पाकिस्तान में जाए इंदु सिख है वो यहाँ आ जावे तो ये हो गया कि हम हमेशा के लिए दुश्मन बन गए और पीछे पेट भर के हमको लड़ाई करना है ऐसे ऐसी से ऐसा उससे हम बच जाए मैं तो आज तो कह सकता हूँ मैं देखता हूँ अब भी ये तीसरा प्रश्न है वो थोड़ा है पेचिगा तो है तो नहीं <laughs> लेकिन वो कहते हैं मुझको वो एक मुसलमान भाई लिखते है, है। अगर बता दो तो मुझको अच्छा लगेगा वो कहते हैं मुसलमानों को, के है। जातो को के हम हमने वाला तो पूछा है कुछ भी हो भे वो तो कहते हैं जैसे हिंदी को वो हिंदू ने प्रश्न है हो सकता है लेकिन कोई भी करे प्रश्न तो वही है पूछे लायक है और नहीं भी है वो कहते हैं कि ये अहिंसा तुमको तो कहते हैं और तुमने तो अंग्रेजों को भी कहा जब वो हार रहे और वो तो थे और पीछे उसके पास को एक चीज हथियार ही थे हथियार बल्दी जो से सके तो करे तब मैंने वहां तक तो जरूरत की कि उनको भी कहा कि नहीं तुम्हारे अहिंसा से लड़ना चाहिए तो उसको कहने का है हक कि तो, क्या है, के और तो कैसे करना तो मैंने तो बता दिया है एक तो ये बात मैंने बता दी कि आज मैं हूँ कहा मेरी अगर माने वो ठे तो सरदार अगर तुम्हारे नहीं तो कौन है अगर वो तो पंडित जी हैं तो तुम्हारे नहीं है तो कौन है मौलाना कौन है बात सची है।, है और नहीं भी है मैं तो मेरी अहिंसा को छो भी नहीं तो मैं तो आया चलिए जब तक हमको आजादी नहीं मिली थी तब तक लेकिन जब हमको आजादी मिल जाती है तो वो कहते हैं कि अब अभी हिंदुस्तान का कारोबार हम अहिंसा से कैसे चला सके ठीक बात है जो मानता है ऐसा कि नहीं चला सकते हैं तो उसके लिए तो पीछे लश्कर ही है तो लश्कर देकर बेच गए हैं उसमें मेरा हिस्सा नहीं है नहीं मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ छुपाई नहीं मैंने ये भी कह दिया कि अभी मेरी हिम्मत नहीं दे रही है हिम्मत नहीं होते हुए मैं क्यों तब पड़ा हूँ लोगों के बीच में पड़ा आशा थी कि शायद लोग मेरी सुनेंगे सुनने के बदले में आज तो ऐसा ही हो है हम हमारे बीच में जेल फैल जाता है और मैं कितना भी कहूँ मानते नहीं है लेकिन थोड़ी तो है आप जैसे लोग तो है आते तो है सभ्यता से बेचते हैं प्रार्थना के बाद कहता हूँ सुन लेते हैं प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं दिल से लेते हैं वो आपका वचन है डरानी है तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप है ऐसे दूसरे भी पढ़े हैं हो सकता है तो उन सबने पीछे ज्ञान पैदा हो जाएगा हिम्मत पैदा हो जाएगी वो कहेंगे की नहीं वो जो कहता है वो हमारे करना है दूसरा नहीं पर उसका भी असर ये एक आदमी को के में पड़ा हूं और इतना कर रहा हूं। मैं नहीं जानता हूँ तो मेरे पास से कराना चाहते हैं वो कल बंद कर सकता है अब भी बंद कर सकता है यहाँ मैं बैठा हूँ और वो मेरा सास से उड़ा ले तो बस खत्म हो जाता है तो वो तो बात नहीं है की मैं कभी हटा हूँ जो चीज मैंने चर्चिल साहब को कही हिटलर को कही थी को कही थी जापान को कही थी, पर मैं आज कायम हूं और हमारी है उससे भी कहता तब मुझको तो बताना चाहिए कि वो क्यों तो वहां शेख अब्दुल्ला लड़ रहे हैं बहादुरी बता रहे हैं वो तो मैंने कहा तो मैंने तो वो भी तारीफ तो हमेशा की है तो हिंसा करते हैं वो भी तारीफ के लायक बहादुरी बतावे तो मैं उसकी तारीफ तो करूंगा इसका मतलब नहीं है कि मैं भी वैसा करूंगा। करूँगा हाँ अगर हिंसक रहूँ तो ऐसी बातों बताना चाहिए ऐसा मुझको लगेगा और पीछे मैं बुजुर्ग हो जाऊं और न करूं वो दूसरी बातें। है लेकिन उसकी मैं तारीफ तो करूंगा। नहीं तो सुभाष बाबू की तारीफ इतनी करता हूँ क्यों करूँ मैं कोई उनकी हिंसा पसंद करता था ऐसा थोड़ा है उन्होंने आजाद फौज हिंद फौज बजा ली वो मेरे से बनने वाली थी लेकिन उनकी बहादुरी है उसकी मैं तारीफ न करूं तो बैसे मेरी अहिंसा तो छुप जाती है अहिंसा का गुण ऐसा नहीं है कि वो जिस चीज पे अच्छी चीज देखता है उसको अच्छी कहकर न बतावे तो मैंने अच्छी कहकर बताई तो मैं तो मैं तारीफ तो करता हूं कि तो यहां से मुठ्ठी भर आदमी जाते हैं और फिर से सबके शब्द सब हो जाते मर जाए और किसी मासूम है उसको मारेगी शेख अब्दुल्ला आखिर तक आखिर दम तक लटाई रहे और हिंदू को साथ रखे सिखों को साथ रखे तो मैं कहता हूँ तो वो तो इतना बड़ा बुलंद काम हो जाएगा कि हम ह, हमारे जो जितने यहाँ पड़े हैं उन पर आश, उसका असर होने वाला है इसमें मुझको थोड़ा सा भी शक नहीं है लेकिन अहिंसा अहिंसा चले तब तो पीछे हम सब नाचे वो अहिंसा कैसे चल सकती हो सीधी बात है की वो सब दो तो, तो पीछे यहाँ से लश्कर भेज लें वो भी न भेजे और भेजे लश्कर तो लश्कर भी तो अहिंसक लश्कर भेजे तो क्या करें कि वो लोग जाते हैं और कहते हैं लोग अफरी पड़े हैं। उनके सामने तो जाते हैं वो मार डालते हैं सबको सबके सब, सब, सब मना के मर गए मर गए कैसे अहिंसक रहते हुए तो वो अहिंसक युद्ध हो गया और बैठे शेख अब्दुल्ला क्या करे शेख अब्दुल्ला को उनको कहना है कि आप लोग श्रीनगर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं कैसे कि हमारी हम सब मर जाएं पीछे। वो तो मैंने कहा है कि हिंसा करने में भी वो बात तो साथ साथ आ जाती है सबको मर जाएं पीछे श्रीनगर वो ले सकते हैं लेकिन उसका नतीजा ये आ जाता है ना वो तो करें लेकिन वो जो लड़ने वाले हैं वो पिछले समझे आखिर में लड़ो लेकिन इस बात से लड़ो वो अहिंसक बन सकते हैं अगर वो ऐसी रहती है कि जिसमें वो हिंसा का रूप नहीं रह जाता है लेकिन अहिंसा का कि कि एक लाख का दल आ जाता है वगैरह उनके पास बहुत सामान आ गया है लड़ने का वो सब और वहां तो मुट्ठी भर रहे हैं शेख अब्दुल्ला और उसके साथ के आदमी है, हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो हथियार लेकर लड़ने वाले तो उसका हथियार होते हुए भी हथियार नहीं वो हो जाता है तो वो शायद बन जाए लेकिन अगर वो बिल्कुल बेहतियार देकर सबके सब मर जाए और बच्चे और दिल में भी मोहब्बत रहे तो आखिर में तो हमारे भाई है तो उसको क्या मारना था उससे बेहतर है कि हम मर जाएं ये जो जातियां करते हैं उसको हम नहीं वर्ष में आ जाएंगे तो मैं कहूंगा की वो अहिंसक चीज हो गई लेकिन मैं किसको सुना आज आज तो मैं यहाँ आपस आपस में जो शहर पर बढ़ गया है और हम ऐसे काटते हैं बुरी तरह से और वैश्यना चीजें कर रहे हैं उसमें अहिंसा नहीं आ जाती है उसमें जो अहिंसा का पाठ सरल है वो नहीं बता सकता हूं तो उन लोगों को मैं क्या कहूं कि ऐसी बहादुरी बताओ तो उसको कहने का हक है कि हमको तो सिखाने आता है उस वक्त तो चर्चित साहब नहीं कह सकते थे लेकिन ये जो शेख अब्दुल्ला है वो तो मुझको कह सकते हैं हमारा लश्कर जो यहाँ से गए वो भी कह सकते हैं कि तो वो किसको सिखाते हैं अगर तुम्हारी अहिंसा डेली में बिल्कुल काम नहीं कर सकते लोग सुनते नहीं हैं और वो तो भेष्याना करते हैं आपको तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम काम करते हैं वो भिष्या नहीं है वो भी मैं कबूल करता हूँ तो पीछे उनको कहने का हक ले जाएगा कि किस मुंह से तुम उसको सुनाते हैं लेकिन हाँ उसको कहो के के लोग जितने हैं वो हिंदू मुसलमान अच्छी तरह से बन बनते दूसरी चीज तो है वो तो आज मैं नहीं लाता हूँ मैं इतना वक्त नहीं देना चाहता हूँ लेकिन वक्त मिला तो मैं कल शायद क्या क्या हम कर रहे हैं जो नहीं करने के लायक है तो वो सब मैं लोगों को समझा दो तो पीछे वो कोई मुझको सुना नहीं चाहता किस मुझसे कहते हैं तो पीछे तो मैं तो कर सकता हूँ मैं खुद जा सकता हूँ अहिंसक सेना देकर काश्मीर में अरे तब तो मैं पाकिस्तान में चला जाऊं हर जगह पे तो मेरा काम तो इतना सरल हो जाता है और अहिंसा का प्रभाव इतना पड़े कि तो देखने लायक हो लेकिन ये तो बात ऐसी हो गई कि ऐसा अवसर कहां से आवे कि मेरी आप लोग सुने सब सुने आप लोग को सुनते हैं और पीछे उसके मुताबिक करें इसके लिए मेरे शब्दों में ज्यादा शक्ति होनी चाहिए मेरे हृदय में ज्यादा बल होना चाहिए इसके लिए मेरी तपस्या कितनी भी हो उससे बहुत आगे बढ़ जानी चाहिए कि जब एक एक मेरा शब्द हो इसमें इतनी शक्ति रहेगी कि वो शक्ति सारा हिंदुस्तान को पकड़ ले इतना ही मैं तो कह सकता हूँ लाचारी से कि ईश्वर मुझको वो शक्ति दे मेरे शब्दों में वो प्रभाव आवे और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें अगर मुझको मानते तो है तो की हाँ वो आदमी है यहाँ तक तो आया है तो ईश्वर अभी तो और भी जादे उसको ले जा इसी शरीर से उसके पास से और भी काम करवा दे कि जिससे हिंदुस्तान का प्रभाव सारे जगत पर पड़े यहाँ अब की कॉन्फ्रेंस चल रही है एशिया के सब भाई काफी मेरे पास आ गए कुछ चालीस लोग आ गए चीन के और कुछ इंग्लैंड के भी आए अमेरिका भी से भी आए और पाकिस्तान से भी आए और सब मेरे पास तो आए तो तारीफ करने के लिए वो तो हो, हो तुमने तो, तो बड़ा काम किया है तो अभी मैं शर्मिंदा बनता हूँ मैंने क्या बड़ा काम किया है और जो अगले समय में कल किया उस पर तो मैं कैसे रह सकता हूँ आज मैं क्या करता हूँ तो आज तो मैं दीवाला बन गया आज किसी को मैं सुना नहीं सकता हूँ तो कल नहीं सुनाता था, था उसकी मेरे पास कोई कीमत ही नहीं है तो मेरी तारीफ करते वो मुझको चुपती है आज मेरा तारीफ के लायक को सुन बचा सकू कर हूं उससे भी क्या हुआ लेकिन बताना है बता तो तभी कर सकता हूँ ना कि लोगों पर इतना प्रभाव पड़े कहा उनको कहा कि बस ऐसे ही करो तो ऐसे कर लिया वो दिन आज है ही नहीं तो मेरी लाचारी का मैं तो प्रदर्शन आपके पास कर रहा हूँ